सृष्टि के मूल में एक तत्व मैं के विषय में जो निर्धारित किया संपूर्ण सृष्टि के मूल में एक तत्व है उसी तत्व पर यह सारी की सारी सृष्टि कल्पित है और वही सृष्टि का वास्तविक स्वरूप है और वही हमारा भी वास्तविक स्वरूप है और वही परमेश्वर है जब हम वैदिक वाङ्मय का ठीक ढंग से अनुशीलन करते हैं सृष्टि तो के मूल में एक निर्गुण निराकार तत्व दिखाई देता है जो एक मेव और अद्वितीय है जिसके सिवा और कुछ है ही नहीं जगत को जब हम देखते हैं तो उसमें एक शक्ति मालूम पड़ती है जब शक्ति मालूम होती है तो उसका नाम होता है सगुण निराकार हमारे यहाँ का ईश्वर तत्व भी सगुण निराकार है वह अनाम है अरूप है नाम रूप से रहित है मूल में ईश्वर तत्व नाम रूप से रहित है परंतु नाम रूप का आधार लिए बिना यह व्यक्ति बढ़ ही नहीं सकता इसलिए शिव पुराण उस ईश्वर का नाम शिव रख देता है तो ब्रह्मा और विष्णु उससे उत्पन्न हो जाते हैं और विष्णु पुराण उस ईश्वर का नाम विष्णु रख देता है तो ब्रह्मा और रुद्र उससे उत्पन्न होते हैं और देवी पुराण उसका नाम देवी रखता है तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र देवी से उत्पन्न हो जाते हैं लोग कहते हैं कि पुराणों में बहुत विसंगति है विसंगति कहीं नहीं है समझ में विसंगति है अनाम अरूप का जो नाम आप रख देंगे उसी से सारी सृष्टि होगी अनाम अरूप में हमें पहुंचना है पर नाम रूप का आश्रय लिए बिना नहीं पहुंच पाते प्रतिबंध है इसलिए अनंत नाम है जो नाम जिसने पकड़ लिया वही नाम उसको पहुंचा देता है ऐसा नहीं होता कि एक अच्छा मंत्र है एक खराब मंत्र है जो मंत्र अपने को प्राप्त हुआ है वही मंत्र हमको ले जाएगा निष्ठा की बात है जगत ही दिखाई देता है और तब तत्व तो दिखाई नहीं देता है पर आपको भले जगत दिखाई देता है पर समझना पड़ता है कि जगत जो दिखाई देता है वह है नहीं उसके मूल में एक सत्ता है परमेश्वर है जो दिखाई देते हैं वह आपका स्वरूप हो सकता है क्या आपका जो स्वरूप व्यवहार में दिखाई देता है यही आपका स्वरूप है क्या समस्या यही है आप जो हैं वह नहीं दिखाई दे रहे हैं और जो आप नहीं हो सकते हैं वही आपका स्वरूप दिखाई दे रहा है यही माया है एक संत बता रहे थे कि जयपुर का राजा था एक दिन एक मायावी राजा को के यहाँ आया और राजा से कहा कि मैं आपको एक खेल दिखाना चाहता हूँ माया दिखाना चाहता हूँ राजा ने क्या कहा क्या तुम हमको महाभारत का युद्ध दिखा सकते हो उसने कहा पंद्रह दिन का आप समय दीजिए महाभारत का युद्ध आपको दिखा दूंगा वह चला गया महाभारत के एक एक पात्र को लेकर अपने अंदर बिठा लिया उसने और बैठा करके पंद्रह दिन के बाद आया सायंकाल का समय था कहाँ आज दिखाऊंगा सारे लोग इकट्ठे हुए ऐसा महाभारत का युद्ध उसने दिखाया कि लोग देख कर के दंग रह गए राजा उस समय विदेश से आया हुआ था कैमरा ले आया था कैमरा उस समय अधिक प्रचलित नहीं था उसने पहले कह दिया था कि जब वह दिखाए तो उसकी फोटो खींच लेना उसने दो घंटे तक ऐसा महाभारत का युद्ध दिखाया हाथी घोड़ा बाढ़ चलाना लड़ाई की लोग देखकर के बड़े आश्चर्य में पड़ गए और उसकी फोटो खींच ली गई पर रील की जब धुलाई हुई तो एक ही फोटो आई कि मायावी माला लेकर जप कर रहा है वस्तुतः मायावी वहाँ बैठकर जप ही कर रहा था जैसा जैसा संकल्प कर रहा था उसी प्रकार सबको दिखाई पड़ रहा था पर मायावी के अतिरिक्त वहाँ पर कोई था नहीं इसी प्रकार हमको यह अनेक दिखाई दे रहा है अनेक दिखाई देने पर भी एक ही है और वही एक अनेक दिखाई दे रहा है हमारे दृष्टि माइक है इसलिए हमको वह अनेक ही दिखाई दे रहा है एक नहीं दिखाई देता दूसरी वस्तु यह समझ कर रखिए माइक नेत्र से तो रूप ही दिखाई देगा दूसरी वस्तु तो नहीं दिखाई देगी परंतु यह कोई आवश्यक नहीं है कि जैसा दिखाई दे वैसे ही समझ जैसे आप ऊपर देखते हैं तो आकाश में नीलापन दिखाई देता है पर जब आकाश के स्वरूप को आप समझ लेते हैं तो आपको ज्ञान क्या होता है कोई रंग आकाश में नहीं है जिस समय ऐसा ज्ञान रहता है उस समय भी आपको आकाश नीला ही दिखाई देता है कहीं आप चले गए आपको दिग्भ्रम हो जाता है पश्चिम पूरा मालूम होने लगता है पूरा पश्चिम मालूम होने लगता है जब सूर्य उदय होने लगता है तब इंद्र से आपको लगता है कि सूर्य पश्चिम से उदय हो रहा है पर आप अपने अंदर क्या निर्णय करते हैं यह पूर्व है जो हमको पश्चिम मालूम हो रहा है इसी प्रकार इन माइक नेत्रों से सारा का सारा जगत विभिन्न प्रकार का दिखाई देने पर भी जब आप शास्त्र दृष्टि से देखेंगे तो आपके अंदर ज्ञान होगा कि यह जो भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है यह भिन्न भिन्न दिखाई देने पर भी भिन्न भिन्न नहीं है यह परमेश्वर ही है उपनिषद प्रतिपादित जो तत्व ज्ञान है वह आपके जीवन जीव भाव को ध्वंस करके आपको मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देता है यह उपनिषद मंत्र भाग में भी है ब्राह्मण भाग में भी है इसी का नाम है तत्व ज्ञान जो तीन विभाग हमने कहा था उसमें तत्वज्ञान इसी का नाम है इसमें तत्वज्ञान है पर इसमें उपासनाएँ भी हैं उपासना दो प्रकार की है कुछ उपासना ऐसी है जो कर्म के साथ मिलकर के कर्म में विशिष्ट फल प्रदान करती है और कुछ उपासना स्वतंत्र उपासना है इनमें स्वतंत्र उपासनाओं का वर्णन है उपनिषद में कुछ उपासनाएं हैं जिनका मुख तत्व ज्ञान की तरफ है ऐसी भी उपासनाएं हैं जिनका मुख क्रम मुक्ति की तरफ है और तत्वज्ञान है यही उपनिषद है ये चारों वेदों में मिलते हैं मंत्र भाग में भी मिलते हैं कोई कोई उपनिषद और कोई कोई उपनिषद ब्राह्मण भाग में भी मिलते हैं जैसे शुक्ल यजुर्वेद है तो उसमें मंत्र भाग का उपनिषद ईस ईसावासी उपनिषद है और उसके ब्राह्मण भाग का उपनिषद भेदारण्यों का उपनिषद है ये उपनिषद शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है इसमें विशुद्ध उपासना और तत्व ज्ञान है इतना मैंने इसलिए कहा कि गीता को भी आप देखेंगे तो प्रत्येक अध्याय के अंत में क्या लिखा है उपनिषत्सु गीता भी एक उपनिषद है वहाँ का उपनिषद कैसा है कि भगवान का निश्वास है और यहाँ का उपनिषद कैसा है कि भगवान की साक्षात वाणी है तत्व वही है जो कृपा शक्ति संचालित हो करके भगवान ने सृष्टि के आदि में वेद को उपनिषद को प्रकट किया वही परमेश्वर कृपा शक्ति से संचालित होकर के आपके कल्याण के लिए अवतार दिया दूसरा कोई परमेश्वर नहीं गीता का प्रागट्य अर्जुन को निमुक्त बनाकर करके किया गीता भी एक उपनिषद है सर्वधर्मान परि त्यज मामेकम शरणम ब्रज यह गीता का सबसे प्रकृष्ट उपनिषद है अति रहस्य है गीता के सात श्लोकों में इस श्लोक में अति रहस्य तत्व तो भगवान ने रख दिया इसलिए उपनिषदों में भी अत्यंत रहस्यपूर्ण श्लोक यह है पहले हम धर्म पर खड़े होते हैं फिर आगे बढ़ते हैं जो हमारे जीवन को संस्कारित करता है हमारा जीवन आगे बढ़ता है जैसा जैसा शुद्ध होता है उसी उसी प्रकार उसमें चमक आती है और जैसे जैसे चमक आती है वैसे वैसे जीवन का महत्व बढ़ता है जैसे जैसे जीवन का महत्व बढ़ता है ऐसे ऐसे जीवन का लक्ष्य ठीक निर्धारित होता है प्रकाशमय होकर हमारा जीवन संस्कारित होकर बढ़ने लगता है मनुष्यत्व तो हमारे अंदर आ जाता है मनुष्यत्व आने की बात हमारा व्यवहार कर्तव्य प्रधान हो जाता है स्वार्थ गौण हो जाता है